नमस्कार मैं हूं रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए बात करते हैं अभी हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में विशेष मेहमान किरण जी अंबाला से बता हैं सभी की तरफ ऐसी किरण जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति किरण जी कैसे हैं आप ओम शांति बहुत अच्छी हूँ जी क्या करते हैं वैसे आप मैं इस समय गॉडली स्टूडेंट हूँ और ईश्वरी सेवाएं दे रही हूँ अंबाला में रहते हुए मैं जेल में और स्कूल में बच्चों को मॉरल एजुकेशन दे रही हूँ अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। कुमारी से कैसे जुड़ना हूँ आपका आ, ब्रह्मा कुमारी से वैसे मुझे कोई लेकर नहीं आया था कोई ना कोई किसी के थ्रू आता है तो मैं तो ये कहूंगी कि जैसे संसार में किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति की अट्रैक्शन होती है तो वो अट्रैक्ट होता चला जाता है बेल, बेल, बेल, बेल, और यहाँ मुझे खुद भगवान ने मेरा हाथ अपने हाथ में देकर मुझे खींचा है और मुझे भी आज उनकी बहुत अट्रैक्शन है और मैं सतारह साल से ये ईश्वरीय सेवाएं दे रही हूँ क्लासेस कर रही हूँ तो इस प्रकार मुझे भगवान ही अपनी तरफ खींच कर लेकर आए हैं नहीं पन कैसे माना जुड़ना हुआ कोई परिचय मिला कैसे मिला कुछ नहीं वही मैंने आपको बताया एक्चुअली मैं सबसे पहले अभी मेरी भक्ति इस जन्म में बहुत कम थी और जब भी मैंने पूजा भक्ति की है तो शिवलिंग पर जल चढ़ाती थी और जो भी मेरे प्रश्न होते थे तो वो मेरे पूरे हो जाते थे और यहाँ आकर मुझे पता चला कि वो जो शिव भगवान है वो एक व्यक्ति नहीं वो एक शक्ति है चलिए बहुत अच्छी बात है आपने बताया कि ऐसे ही ब्रह्मा कुमारी से आपका जुड़ना हुआ और बचपन से ही आप जो है शिवजी की आराधना करते रहते थे इससे आपको जो है जीवन में एक आस्था बनी रही और जैसे जैसे आप ब्रह्मा कुमारी से संपर्क में आए और इन बातों को आपने सुना तो आपको लगा कि ये तो एक शक्ति है जिसके बारे में पूजा करती आराधना करती थी या जिन्हें याद करती थी तो यहाँ आने के बाद आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए सोच में क्या बदलाव हुआ वो थोड़ा सा बताए हाँ ज़रूर कि मैं पहले तो यही कहूंगी कि मेरे जीवन में मेरा क्रोध बहुत ज़्यादा था एक तो ज़्यादा होता है एक बहुत ही ज़्यादा था जिन्होंने मुझे देखा है और जैसे मैं जिस इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी तो हमें एक दिन होमवर्क दिया गया क्योंकि ये स्टडी है यहाँ पर स्टडी होती है और वो होमवर्क था कि ज्ञान में आने के बाद आप में क्या परिवर्तन आया तो जब मैं घर में होमवर्क करने लगी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दो तीन जो मेरे नेबर हैं उनसे मैं कुछ बात करूं और वो मेरे बारे क्या कहना चाहते हैं तो ऐसे मेरे एक नेबर थे उनको मैंने ये तो नहीं बताया मैंने इस ढंग से उनसे बात करी कि मैं दो साल से जा रही हूं और आप मेरे में कुछ चेंज देखते हैं तो वो कानों में हाथ रख के बोलते थे अरे हमारी तो परिवार में ये बातें होती हैं कि किरण ने तो बिल्कुल शांति धारण कर ली है और एक एयरफोर्स स्कूल की टीचर थी उनसे जब मैंने पूछा तो वो मुझे कहती थी आंटी आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया आप तो बिल्कुल वैराग आ गया है सामने वाली नेबर वो भी यही कहती थी कि लगता है भगवान का रंग चढ़ गया है और मेरे में इतना क्रोध था जब मैंने ज्वाइन किया क्योंकि भगवान कहते हैं कि बच्चे एक कदम उठा मैं अनेक कदम तेरे साथ हूँ mm -hmm. तो मैं बाबा के चित्र के आगे खड़ी हो गई और मैंने उनको कहा कि मैंने ये दृढ़ संकल्प किया है कि मैंने क्रोध नहीं करना लेकिन आगे जिम्मेवारी आपकी है कि आपने मुझे कैसे संभालना है और रियली अभी एक साल पहले बहुत बड़ा पेपर आया नेबर के साथ उन्होंने अपना घर बनाया तो घर का भी बड़ा नुकसान हो गया सेल करने में भी लगी हूँ मुझे ऐसा लगता है कि शांति की शक्ति भी मुझ में बहुत जमा हुई है कि मुझे कईयों ने कहा कि किरण दीदी आप बोलते नहीं हो नेबर को किसी ने कहा आप शांति की देवी बन गए हो तो ऐसा फील होता है कि इतना क्रोध और वो जो पावर मिली है मुझे वो मेडिटेशन क्योंकि कहते जब हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं कनेक्शन तो प्राप्तियाँ तभी होती हैं तो आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरे घर के भी कहते हैं कि अब वो बात नहीं है जो पहले थी अब क्रोध की अगर हम बात करें hmm. और आज दुनिया में इतना क्रोध है क्रोध की आग इतनी फैली हुई है भाई भाई प्रॉपर्टी के पीछे लड़ रहा है एक दूसरे को मार देते हैं इवन की सलाखों के पीछे जैसे कि मैं जेल में जाती हूँ कैदी बैठे हुए सारा जीवन उनका स्पॉयल हो जाता है hmm. Hmm. तो क्रोध एक अच्छी चीज़ नहीं है जो मैंने जो एक ये परिवर्तन आया तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और मुझे खुद भी खुशी मिलती है कि जो बाबा ने भगवान ने मुझे दृष्टि मुझ पर डाली वो जो चाहते थे मैं वैसा बन गई और उनके आदेश के अनुसार मैं चल रही हूँ और जो मुझसे मुझे सिखा रहे हैं या जो नॉलेज मिल रही है मैं अपनी यथाशक्ति लोगों में बाँट रही हूँ ये सेवाएँ मैं कर रही हूँ चलिए किरण जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कैसे आपके अंदर जो है बदलाव आया धीरे धीरे क्रोध आपके अंदर बहुत ज़्यादा था तो ईश्वरीय ज्ञान और ध्यान से आपका जीवन जो है बेहतर होने लगा और शांति की प्रतिमूर्ति आप बन गए हैं तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा संदेश सभी रेडियो सुनने वालों को क्या बताना चाहेंगे आप मैं यही बताना चाहूँगी कि ख़ुद को जानना बहुत ज़रूरी है जैसे दुनिया की भीड़ में चलते चलते एक दूसरे से बात करते करते हमने रिश्तेदार को देखा परिवार को देखा संसार को देखा और स्वयं को कभी नहीं देखा और जब हम अकेले दुनिया की भीड़ से अकेले हो जाते हैं तो हमें खुद को जानने का मौका मिलता है अपने अंदर की आवाज़ सुनने का मौका मिलता है मैं यूँ कहूँगी कि अगर हम जिंदगी में तर जाएं तो उसके लिए भीतर जाना बहुत ज़रूरी है और आज की दुनिया में आज के युग में हर इंसान को एक जुनून और जिद है कि मैं ये चीज़ पा लूँ मैं इस चीज़ को देखूँ और वो ऐसा करता भी है तो यहाँ मैं उन सब के लिए ये कहूँगी कि खुद को तलाशने की जिद भी बहुत ज़रूरी है खुद को तलाशने की जिद भी बहुत ज़रूरी है अगर खुद को ना तलाश पाए तो ये ज़िंदगी अधूरी है तो ये ज़िंदगी अधूरी है चलिए किरण जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को अच्छा लग रहा है और जाते जाते मैं चाहूँगा एक हाथ सुंदर गीत जो आपके मन के भाव हैं वो अगर आप सुना दे जाते जाते तो अच्छा होगा जी ज़रूर सुनाऊँगी पर कुछ तैयारी करके नहीं आई हूँ पंजाबी में दो लाइन सुना दूँ बिल्कुल बिल्कुल दम द भरोसायार दम आवे की दम द भरोसायार दम आवे इस दुनिया दे दिन चा इस दुनिया दे दिन चार दम आवे ना आवे होए कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे मिट्टी दे खिडौ आवे मिट्टी हो जावेंगा मिट्टी दे खिडौ आवे मिट्टी हो जावेंगा पाप दे दुंदरों मोती किवें पावेगा पाप दे दुंदरों मोती किवें पावेगा आज कर ले सोच विचार दम आवे आज कर ले सोच विचार दम आवे इस दुनिया दे दिन चार इस दुनिया दे दिन चार दम आवे वे, ना वे। के दम दम दधरो सायार ओम शान्ति। ओम शांति शांति किरण जी बात ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने किरण जी को सुना अम्बाला से आप आधारित थे और ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़कर आप जो है अपने जीवन को बेहतर बनाते जा रहे हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा सूत्र बन जाता है इन्हीं शुभाशाओं के साथ चलिए मित्रों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो Thank you. se sakal vishwa ko meh सृष्टि चक्र के अंतिम चरण में अति विकारों के वातावरण में चक्र के अंतिम में, के अंतिम चरण में, में, अति विकारों वातावरण पवित्रता की दिव्य ज्योत जगाए स्वर्ण प्रभात धरा पड़ चेत की क्यारी में के पुष्प गाय हो मंगल चेतना से सकल विष्ण हो मेहकाए वक्त गुजर रहा है रहा है तेजी से अब वक्त नहीं है खोने को जागो और जगाओ सभी को अब वक्त नहीं है सोने को अब वक्त नहीं है शिव अभी तो साथी बनकर सभी का साथ निभाएगा अंत में वो भी साक्षी बनकर धर्मराज का पाठ बजाएगा तो समेट लो अपने आप को इस जर जर मिटते जहान से ना जाने कौन घड़ी की क्यारी में पावनता के पुष्प उगाए चेत की क्यारी में पावनता के पुष्प उगाए रो मंगल चेतना से कल विश्व तो महकाए चेत के क्यारी में पावन